पंच ब्रह्मोपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी परंपरा की है इसमें कुल इकतालीस मंत्र हैं इसका शुभारंभ शाकल द्वारा पैप्लाद से पूछे गए प्रश्न सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में क्या उत्पन्न हुआ से हुआ है पहले तो पैपलाद ने क्रमशः सद्योजात अघोर वामदेव तत्पुरुष तथा ईशान के उत्पन्न होने की बात कही बाद में क्रमशः उनका स्वरूप वर्णित किया इन्हीं पांचों को पंच ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की गई है तथा कहा गया है कि इस पंच ब्रह्मात्मक स्वरूप को अपनी आत्मा में अवस्थित मानकर कर पंच ब्रह्म मैं ही हूँ इस प्रकार का अनुभविक ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक ब्रह्मामृत का का रसास्वादन करता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है अंत में इस पंच ब्रह्मात्मक विद्या की महती महिमा का गुणगान करते हुए हृदय कमल में विद्यमान सदाशिव तत्व के अनुसंधान करने का निर्देश देकर उपनिषद को पूर्ण किया गया है शांति पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनको सहवीर तेजस्विनावस्तु महाविद्वे ओ शाति शांति शांति हरि ओम अथ पैपलादो भगवान्द कि भगवती अघोर यगवती वामम देव किनमे भगवई इति ईशान भूतभव्य सर्वेशा देवजोनिना एक बार साकल के द्वारा पूछने पर कि सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ पैपलाद ने उत्तर देते हुए कहा सर्वप्रथम सद्योजात नामक ब्रह्म का आविर्भाव हुआ साकल ने पूछा इसके अतिरिक्त क्या और भी कोई अन्य भेद है पैपलाद जी ने कहा हाँ अभोर है साकल ने फिर प्रश्न किया कि क्या और भी अन्य भेद है पैपलाद ने उत्तर दिया वामदेव साकल ने पुनः पूछा क्या यही भेद है पैप्लाद जी ने कहा नहीं तत्पुरुष नामक एक और भी भेद है साकल ने पुनः प्रश्न किया अच्छा तो क्या यही चार भेद है पैप्लाज ने कहा नहीं सभी देवों को प्रेरित करने वाला ईशान नामक एक भेद और है यह सभी भूत भविष्यत एवं समस्त देव जोनियों का शासक है कति वर्णा कति भेदा कतिशक्त यह सर्व तद्गुह इसके कितने वर्ण हैं कितने भेद अर्थात प्रकार हैं, तथा तो कितनी शक्तियां हैं ये समस्त बातें बड़ी गोपनीय हैं अतः अनाधकारियों से छिपा कर रखनी चाहिए तस्म नमो महादेवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्मय भगवान महेश महारुद्र उन महादेव को नमस्कार है भगवान महेश ने पैपला जी को ये सभी उपदेश प्रदान किए गोप्या यद्यस्ते तृणुसा कल सद्योजात महिपूषा रिवेश्वर ऋग्वेदाधप्यम च मंत्र सप्त स्वरा तथा वर्ण प्रीत क्रियाशक्ति सर्वाभीष्ट फलप्रदम ऐसा कल श्लोक में अतिगोपनीय बातें में भी जो अति गूढ़ है उसे सुनो वह है सद्योजात नामक ब्रह्म सभी तरह की अभिष्ट सिद्धियों को देने वाली मही पूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्त सतरज तम स्वर ऋग्वेद गार्पत्य अर्थात अग्नि विविध मंत्र अर्थात नमः शिवाय आदि सात स्वर सारे गिस्लावर्ण रंग तथा क्रिया नामक शक्ति आदि जिसके अनेक स्वरूप हैं अघोरम सलि चंद्र गौरीवेद्द्वीयक नीरताभम शरम सांद्रम दक्षिणादा पंचाश्वर्णसयुक्त स्तिरिच्छा क्रियान्वत शक्तिरक्षण संयुक्त सर्वाघोघ विनाशन सर्वुष्ट प्रशमन सर्वश्वर्यफल्रदचंद्र यजुर्वेद नीरदाभ अर्थात मेघ की आभा वाले, स्वर उकार स्निग्ध दक्षिणाग्नि आदि से सभी अघोर के स्वरूप बतलाए गए हैं ये तथा इनके अतिरिक्त 50 से लेकर छ तक जो वर्ण हैं उनसे युक्त स्थिति इच्छा तथा क्रियाशक्ति से युक्त अपनी विकल्पित शक्ति के रक्षण से युक्त जो अघोर का स्वरूप है वह सभी तरह के पापों के समूह का समन करने वाला सभी दुष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी तरह के ऐश्वर्य के फल को प्रदान करने वाला है वामदेव महाबोधदायक पावकात्मक विद्यालोक समायुक्त भानुकोटिप्रभम प्रसन्नम साम वेदाख्यम गानाष्टक समन्वत धीरस्वरमीरहवनीयमुतम ज्ञान संहारसंयुक्त शक्तिदय सन्वर्ण शुक्ल तमो मिश्र पूर्णबोधक स्वयं धाम धाम सर्वौभाग्य तमृणफलप्रदम अष्टरसमुक्त वामदेव महान ज्ञान प्रदायक एवं तेजस्वी अग्नि के स्वरूप विद्या के आलोक से आलोकित करोड़ों सूर्यों के तेजों में तथा सर्वदा आनंद स्वरूप है अष्टगान गान अर्थात सामवेद के कहे गए सात गान एवं एक भरत शास्त्र निष्पन्न गीति से समन्वित मंद स्वर आ आ आम के अधीन तथा सर्वोत्तम आह्वनीय अर्थात अग्नि ज्ञान एवं संहार शक्ति से संबंधित उनका अर्थात वामदेव का स्वरूप है वह शुक्लवर्ण तमोगुणयुक्त तथा स्वयं ही पूर्ण ज्ञाता अर्थात जाग्रत आदि तीनों धामों के नियामक तीनों धामों अर्थात विश्व तेजस प्राज से युक्त सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाले मनुष्यों के सभी कर्मों के फल प्रदाता तथा अ क च ट त य स इन आठ अक्षरों अथवा आठ छरित न होने वाले तत्वों अथवा ओम नमो महादेवाय के आठ अक्षरों तथा अष्टदल अर्थात पंखुड़ियों से युक्त कमल अर्थात हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले हैं यत् पुरशम वायुमंडल संवृत पंचाग्ना सामुक्त मंत्रशक्तिियामक पंचास्वरवर्णाख्यमसस्वकोटिकोटिगणाध्यक्ष ब्रह्माखंड विग्रह वर्ण राम चर्वाधिव्याज श्रेष्ठ स्थितलयादीनार्वशक्ति अवस्थातीतयातीत तृतीय ब्रह्म संगत ब्रह्म विष्णु सर्वेश जनकंपरम जो यह तत्पुरुष हमने कहा है वह वायुमंडल से आपूरित पांच अग्नियों से संयुक्त होकर मंत्र शक्ति का नियामक अर्थात नियमन करने वाला है वे स्वर एवं ज्यंजन के रूप में पचास संख्या से प्रसिद्ध अथर्ववेद के स्वरूप वाले अनंत कोटि गणों के अध्यक्ष तथा अखंड अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड रूप शरीर वाले हैं उन अर्थात तत्पुरुष का वर्ण लाल है वे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तथा सब प्रकार की आधि व्याधियों मानसिक एवं शारीरिक रोगों की अनुपम औषधि है ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन एवं संहार के एकमात्र कारण है और समस्त शक्तियों को धारण करने में समर्थ है इसके अतिरिक्त वे जागृत स्वप्न एवं सुसुप्त तीनों अवस्थाओं से परे तुर्यावस्था अर्थात चतुर्थ अवस्था स्वरूप एवं ब्रह्म की संज्ञा से युक्त है वे अर्थात ब्रह्म ही सभी को प्रादुर्भूत करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु आदि के द्वारा सर्वदा सेवित होने लगे हैं वाले हैं